मिया िया थे अनना फुलस कया विकंगा बे सभिखु अनोद भिख नरसे सुख थे वी नाधिकेखम च सत्कार चैचियता है सिखु जो अपने संयम साधक उपकरणों तक में भी मूर्चा आसक्ति नहीं रखता जो लालछी नहीं है जो अपने परिवारों के यहाँ शिक्षा मानता है जो संयम पथ में साधक होने वाले दोषों से दूर रहता है जो खरीदने बेचने और संग्रह करने के रहसूचित धंधों के फेरे में नहीं पड़ता जो सब प्रकार से निस्पन्न रहता है वही भिक्षु है जो मुनि अजोलुक है जो रसो में अग्रत है जो अपना की भिक्षा करता है जो जीवन की चिंता नहीं करता जो रिट्ठी सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा का मुँह छोड़ देता है जो स्थित आत्मा तथा निस्क्रोही है वही भिक्षु है साधारण जीवन एक यांत्रिक प्रवाह है जैसे हम उसे नहीं जीते बल्कि जीवन ही जैसे हमें जीता है वासनाओं का इच्छाओं का एक धक्का है जो हमें चलाए रखता है हम चलते हैं ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि चलने में ना तो हमारा कोई अपना निर्णय है न चलने में हमारा कोई संकल्प है न कोई दिशा है न कोई गंतव्य है जैसे पानी की धार में कोई दिन का बहा जाता हो ऐसे ही जीवन की धार में हम बहे जाते हैं अहंकार के कारण ही हम सोच लेते हैं कि हम अपने जीवन के नियंत्रण हैं थोड़ा भी निष्पक्ष होकर कोई देखेगा तो जीवन को यंत्र पाएगा पैदा हो जाते हैं भूख है प्यास है कामवास में जगती है महत्वाकांक्षा पैदा होती है फिर चलते रहते हैं दौड़ते रहते हैं और एक दिन गिर के समाप्त हो जाते ये सारी दौड़ अंधेरे में है मूर्छा में है हम उस शराबी की तरह हैं, जो चल रहा है लेकिन जिसे पता नहीं कि कहा जा रहा है और जिसे ये भी पता नहीं कि कहां से आ रहा है और जिसे ये भी पता नहीं कि क्यों चलने की जरूरत है नशा है और चले जा रहे और ऐसा प्रत्येक आदमी का जीवन एक वर्तुल की तरह और सभी आदमियों के जीवन जो यंत्रवत है करीब करीब एक से ही घूमते हैं और एक से ही समाप्त हो जाते हैं जैसा प्रकृति में ऋतुए आती हैं और फिर घूम के वही ऋतुए आ जाती हैं। फिर वर्षा आती है फिर सर्दी आती है फिर गर्मी आती है फिर वर्षा आ जाती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी बचपन है जवानी है बुढ़ापा है फिर बचपन है फिर जवानी है फिर बुढ़ापा सब पुराना वर्तुल एक चला जाता। मैंने सुना है कि अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृति से भर गया भरने का कारण था जहां से गुजर रहा था वहीं वो विद्यापीठ था वो छात्रावास था जहां विद्यार्थी जीवन में नसरुद्दीन रहा था प्रबल कामना मन को पकड़ गई कि जाके देखू उस कक्ष को उस कमरे को जहां मैं वर्षों रहा हूं कैसा है वो कक्ष अब वैसा ही है या सब बदल गया जाके उसने द्वार पर दस्तक दी कोई दूसरा विद्यार्थी वहां रह रहा था भीतर कुछ हलचल हुई विद्यार्थी ने दरवाजा खोला विद्यार्थी थोड़ा घबराया हुआ है नसरुद्दीन ने कहा क्षमा करना आकार से गुजरता था और याद आ गया कि अपने छात्रावास के कमरे को एक दफा होंग बाद कमरे के भीतर गया देखकर उसने कहा कि द सेम फर्नीचर वही पुराना कुर्सी है वही मेज है और तब वो गया अलमारी के पास उसने अलमारी खोली और वहां देखा उसने अर्धन एक युवती छिपी तो नस्रुद्दीन ने कहा द सेम ओल्ड रोमांस वही पुराना प्रेम भी चल रहा है लेकिन जैसे उसने दरवाजा खोला अलमारी का युवक विद्यार्थी जो कमरे में रहता था घबरा गया और उसने हकलाते हुए कहा कि सर सीज मा सिस्टर तो नसरुद्दीन ने कहा द सेम ओल्ड लाइफ वही पुराना झूठ सब वही चल रहा है हर आदमी के जीवन में करीब करीब वही दोहर रहा है जो हर दूसरे आदमी के जीवन में दोहरा है लेकिन एक सुविधा है क्योंकि हमें दूसरे जीवन का कोई पता नहीं हमसे पहले कितने लोग पृथ्वी पर हुए हैं असंख्या वैज्ञानिक कहते हैं जिस जगह पे आप बैठे हैं कम से कम वहां दस आदमियों की लाशें दब चुकी पूरी पृथ्वी लाशों से भरी सारी जमीन की मिट्टी किसी न किसी आदमी के शरीर का हिस्सा रह चुकी लेकिन हमें उनके जीवन का कोई पता नहीं इसलिए जब आप पहली दफा प्रेम में पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं ऐसा प्रेम पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ ऐसा ही प्रेम हुआ है ऐसा ही अनुभव भी हुआ है दूसरे लोगों को जब वे प्रेम में पड़े हैं कि बस ऐसा कभी नहीं हुआ जब आप सफल होते हैं तो शायद सोचते हैं ऐसी सफलता की चमक जमीन पर कभी नहीं घटी या जब आप असफल होते हैं और उदासी से भर जाते हैं तो सोचते हैं शायद ऐसा दुख का पहाड़ कभी नहीं टूटा यही सब होता रहा है हर आदमी के जीवन में मौसम की तरह चीजें वैसी ही घूमती रही लेकिन हमें दूसरे आदमियों का कोई पता नहीं इसलिए हर आदमी को लगता है सब नया हो रहा है कुछ भी नया नहीं हो रहा है बहुत पुराना सूत्र है कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं मगर प्रत्येक को ऐसा ही लगता है कि सब कुछ नया है भ्रांति है और जब तक ये भ्रांति न टूट जाए तब तक हम मुक्त होने की चेष्टा में संलग्न नहीं होते मुक्त होने की चेष्टा पैदा ही तब होती जब हमें ऐसा लगता है कि हम एक जाल में हैं जैसे कि गाड़ी के चाक से हमें बांध दिया गया हो और गाड़ी घूमती चली जाती है और हम चाक के साथ घूमते चले जाते इसलिए पूर्व के मनुष्यों ने जीवन की इस लंबी यात्रा को आवागमन कहा है संसार का है संसार का अर्थ होता है चाक द भील जिसमें वे ही आर्य वापिस लौट आते और ये चक्र घूमता चला जाता है ये जो चक्र है जब तक आपको लग रहा है कि आप कुछ नया जी रहे हैं तब तक इससे छूटने का आपको ख्याल भी पैदा नहीं होगा जैसे ही आपकी ये प्रती सघन हो जाए कि नया कुछ भी नहीं है वही वही दौर रहा है ऊप पैदा हो जाएगी और वही ऊब अध्यात्म की तरफ पहला झुकाव बनती इसलिए बुद्ध और महावीर तो निरंतर अपने शिष्यों को कहते थे कि तुम याद करो अपने पिछले जन्मों को और उन्होंने रास्ते खोजे थे ध्यान के जिनसे पिछले जन्मों की स्मृति सजग हो जाते उसे महावीर जाति स्मरण कहते हैं जो अपने पिछले जन्मों को और जब तुम्हारी स्मृति जगेगी तब तुम बहुत हैरान हो जाओगे कि तुम जो आज कर रहे हो ये तुम लाख बार कर चुके हो यही लोभ यही काम यही आकांक्षा यही दुख यही सुख तुम इतनी बार कर चुके हो कि अगर याद भी आ जाए तो मन विरक्त हो जाए पुनरुक्ति इतनी हो चुकी है कि अब कहीं कोई रस नहीं है लेकिन प्रकृति एक खेल खेलती है कि हर जन्म के बाद हमारा पिछले जीवन का पूरा का पूरा स्मृति का संग्रह बंद हो जाता है हर नए जन्म के साथ पुरानी स्मृतियों के संग्रह का द्वार बंद हो जाता है तब हमें सब फिर नया मालूम होने लगता है फिर हम आबाशा से शुरू करते हैं। मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर है एक दुर्घटना में ट्रेन से गिर पड़े भीड़ बहुत थी और दरवाजे से लटके हुए खड़े थे हाथ छूट गया और गिर गए गिरने से सिर पर भयानक चोट लगी ऊपर से तो कुछ चोट पता नहीं चलती थी लेकिन भीतर से सारी स्मृतियां भूल गई खुद का नाम भी याद ना रहा अपनी माँ और अपने पिता को भी नहीं पहचान सकते सारा जानकारी सारी मेडिकल साइंस का अध्ययन सब विरोहित हो गया फिर से आबाशा से सब शुरू करना पड़ा तीन साल में इस हालत में हो पाए कि ठीक से बातचीत कर सके भाषा समझ सके अखबार पढ़ सके जब गिरे तब उनकी उम्र कोई पैंतीस छत्तीस वर्ष थी वो पैंतीस वर्ष पुरोहित हो गए वो कहा खो गए हमारा सारा का सारा बोध तो स्मृति पर निर्भर है वो जो हमारी स्मृति है अगर वो खो जाए तो सब अतीत खो जाता है तीन साल के बाद धीर धीरे धीरे मस्तिष्क स्वस्थ हुआ और पुरानी स्मृतियां फिर चगनी शुरू हो गई जो लोग जीवन के संबंध में गहन खोज किए हैं उनका ख्याल है कि मृत्यु इतना बड़ा शाख है इतना बड़ा धक्का है कि ट्रेन से गिरने से इतना बड़ा धक्का नहीं लग सकता उस धक्के में पुरानी स्मृतियों से हमारा संबंध छूट जाता फिर जन्म भी बहुत बड़ा धक्का है दोनों ही बड़े ट्रामेटिक बड़े धक्के है जब एक आदमी मरता है तो सारा स्मृतियों का जगत अस्त व्यस्त हो जाता है सब संबंध विच्छिन्न हो जाते सब तार खो जाते फिर जब जन्मता है तब फिर एक धक्का लगता है ये दो धक्कों के कारण अतीत से हम बंध हो जाते और हर बार हमें लगता है कि सब नया हो रहा ये जो नए का भाव है जब तक न टूट जाए तब तक जीवन से मुक्ति की आकांक्षा पैदा नहीं होती महावीर कहते हैं कि पीछे लौट कर स्मरण करो और जरा सा भी स्मृति आनी शुरू हो जाए तो जीवन से रस खोना शुरू हो जाता है इस जीवन से जिसे हम अभी जीवन समझते हैं, और एक नया रस और एक नया संगीत और एक नई दिशा खुलने लगती है जिसे मोक्ष महावीर ने कहा है। संस्त व्यक्ति का अर्थ है जिसे इस जीवन में ऊप पैदा हो गई इसे थोड़ा ठीक से समझ लें इस जीवन में सुख अनुभव हो तो आदमी संसारी रहेगा और इस जीवन में दुख अनुभव हो तो भी आदमी संसारी रहेगा सुख और दुख दोनों में ऊप हो जाए बोर्डम पैदा हो जाए तो आदमी संन्यास्त होता है बहुत से लोग जीवन के दुख के कारण जीवन को छोड़कर ले लेते उनका सन्यास वास्तविक नहीं क्योंकि दुख की प्रती इसी बात की खबर है कि उन्हें सुख की आकांक्षा अभी मौजूद है हमें दुख मिलता है इसलिए हम सुख चाहते हैं जो दुख के कारण जगत को छोड़ता है वो सुख के लिए जगत को छोड़ रहा है और जो सुख के लिए छोड़ रहा है वो छोड़ ही नहीं रहा है क्योंकि सुख की आकांक्षा ही संसार है बहुत से लोग दुख में संसार छोड़ते हैं शायद सौ में निन्यानवे सन्यासी दुख में ही छोड़ते हैं उनका सन्यास वास्तविक नहीं हो पाता ऊब इस शब्द को बहुत याद रख ले बोलडम जो आदमी जगत को इतना व्यर्थ पाता है कि उसके सुख भी उबाते हैं और दुख भी उबाते हैं दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों में विरस्तता आ जाती है उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा नहीं होती है। इस संबंध में यह भी ख्याल ले लेना जरूरी है कि आदमी अकेला प्राणी है जगत में जो ऊब सकता है कोई दूसरा पशु ऊब नहीं सकता किसी भैंस को किसी घोड़े को किसी सिंह को कभी भी बोर्डम की हालत में नहीं देखा गया कि वे उबे हुए हों भैंस रोज अपना वही चारा चबाती रहती गाली करती रहती लेकिन उप की नहीं ऊब बिल्कुल मनुष्य के जीवन की घटना है ऊब बड़ी महत्वपूर्ण घटना है बहुत आध्यात्मिक घटना है कोई पशु ऊपता नहीं आप किसी पशु की आंखों में ऊब नहीं देख सकते पशु जैसे हैं तृप्त हैं जहां है जो कुछ भी जीवन में उनको उपलब्ध हुआ है जहां उन्होंने जीवन को पाया है उस रत्ती भर आगे जाने ऊपर उठने का कोई सवाल नहीं वे अपने वर्तुल को पूरा करके समाप्त हो जाते उन्हें अपनी यांत्रिकता का कोई पता नहीं चलता और जीवन व्यर्थ है इसका उन्हें कोई होश नहीं आता मनुष्य अकेला प्राणी है जो ऊप सकता है और ध्यान रखें मनुष्य में जितनी प्रतिभा ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऊब आएगी मनुष्य में भी जो बहुत कम विकसित लोग हैं उनमें ऊब नहीं दिखाई पड़ेगी ऊब आएगी प्रतिभा के विकास के साथ जितना विचारशील व्यक्ति होगा जीवन से उतना उबेगा जल्दी उबेगा बटन रसल ने कहा है कि मैं आदिवासियों को देखता हूँ उनकी प्रसन्नता देख के ही पैदा होती लेकिन रसिल को ख्याल नहीं है कि आदिवासी इतने प्रसन्न क्यों आदिवासियों की प्रसन्नता का मौलिक कारण तो यही है कि पशुओं के बहुत निकट अभी भी ऊप पैदा नहीं हुई है अभी भी वो जीवन से दूर खड़े होकर जीवन का पुराना पुनरुक्ति देखने की सामर्थ्य उनमें नहीं आई अभी वो ठीक प्रकृति में डूबे हुए जी रहे हैं रसल को ऊब मालूम होती है अगर रसल पूरब के मुल्कों में पैदा हुआ होता या पूर्वी जीवन दृष्टि का उसे कुछ ख्याल होता तो ये ऊब उसके लिए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो सकती थी लेकिन दुर्भाग्य से वो पश्चिम में था रसल के जीवन में महावीर और बुद्ध जैसी घटना घट गट सकती थी उतनी ही प्रतिभा थी लेकिन पूरा पश्चिम का हवा पूरे पश्चिम का तर्क जाल ऊब तो पैदा कर देता है लेकिन इस ऊप उप से ऊपर उठने की कोई कला पश्चिम विकसित नहीं कर पा रहा इस ऊप को बुलाने की भर कला विकसित कर पा रहा इसलिए पश्चिम मनोरंजन के साधन खोजता चला जाता, है मनोरंजन के साधन इस बात की खबर देते हैं कि आदमी उबा हुआ है उसे किसी तरह बुलाओ फिल्म है संगीत है नाटक है नृत्य है शराब है भोज है उत्सव है उसे किसी तरह बुलाओ उसकी ऊप प्रकट न हो पाए तो पश्चिम मनोरंजन के साधन खोज रहा है उसी अवस्था में है जिस अवस्था में महावीर के वक्त भारत था उसी तरह संपन्न उसी तरह स्वर्ण के घर पर खड़ा है लेकिन पूरब ने उप की स्थिति में अध्यात्म खोजा और पश्चिम ऊप की स्थिति में मनोरंजन खोज रहा है स्थिति एक ही है अगर मनोरंजन खोजते हैं तो आप ऊप से वापस नीचे गिर जाते मनोरंजन का अर्थ है कुछ नया खोज लिया कुछ नए में रस आ गया और इसलिए भूल गए कि जिंदगी एक पुनरुक्ति है इसलिए आप एक ही फिल्म दोबारा नहीं देख सकते तीन बार तो बहुत मुश्किल चौथी बार तो दंड मालूम पड़ेगा पांचवी बार तो आप बगावत कर देंगे क्यों जिंदगी तो आप रोज वही वही देख लेते हैं लेकिन फिल्म आप दोबारा क्यों तो नहीं देख सकते फिल्म का प्रयोजन ही खत्म हो जाता है दोबारा देखने से क्योंकि फिल्म है ही नए का अनुभव देने की चेष्टा ताकि थोड़ी देर के लिए यह भूल जाए कि जिंदगी एक पुरानी बकवास है जिंदगी की ऊप को तोड़ने के लिए ही तो मनोरंजन है अगर मनोरंजन भी ऊप पैदा करे पुनरुक्त हो तो कठिनाई हो जाएगी इसलिए फैशन रोज बदलता है और जितना समाज सचेतन होने लगता है उतना फैशन जल्दी बदलने लगता है जितना समाज पुराना होता है प्रकृति के करीब होता है पशुओं के निकट होता है उतने फैशन जल्दी नहीं बदलते लेकिन जैसे जैसे समाज सचेत होता है फैशन रोज बदलते है हर साल कार का मॉडल बदल जाता है ऊप पैदा ना हो पश्चिम में वस्तुओं के बदलने के साथ साथ व्यक्तियों को बदलने की भी प्रवृत्ति गहरी हो गई वो भी ऊप का ही परिणाम हर साल पत्नी भी बदल लेना चाहिए नए मॉडल उपलब्ध हो जाते तो पुराने मॉडल के साथ जीना सिर्फ पुराने आतों का पुरानी आतों की वजह से चलता है मैंने सुना है एक फिल्म अभिनेत्री ने अपना सत्रवा तलाक दिया और जब उसने अठारवी शादी की तो शादी करने के बाद उसे पता चला कि यह आदमी एक दफा पहले भी उसका पति रह चुका है जिंदगी छोटी है और अट्ठारह दीवार और सबकी याददाश्त रखना कठिन और जिंदगी इतनी जोर से बांपती हुई तो व्यक्ति भी बदलो भोजन बदलो कपड़े बदलो फिल्म बदलो सब कुछ बदलते रहो ताकि ऊप का पता ना चले लेकिन कितना ही बदलो ऊप जिंदगी के भीतर छिपी है क्योंकि जिंदगी पुनरुकती है और कितनी ही फिल्म को बदलो कहानी तो वही रहती है कोई कहानी में फर्क नहीं आता कोई भी फिल्म रामायण से आगे नहीं जा पाती जा नहीं सकती वही ट्राइंगल वही राम रामन सी था वही ट्राय कहानी के थोड़े डिटेल्स हम बदल लेते हैं, लेकिन वही त्रिकोण चलता रहता है दो प्रेमी हैं, एक प्रेसी रामायण से आगे फिल्म को ले जाना मुश्किल मालूम पड़ता है वही कथा है लेकिन कथा के नाम बदल जाते हैं, थोड़े से विस्तार की बातें बदल जाती लेकिन मौलिक बात वही चलती चली जाती क्या करिएगा जब जिंदगी ही पुरानी पड़ जाती है तो कहानी कितनी देर नहीं रह सकती है जो जिंदगी से ही पैदा होती पश्चिम और पूरब का भेद यहाँ है दोनों ऊप की अवस्था में पहुंच गए जब पूरब ऊप की अवस्था में पहुंचा तो उसने सोचा कि इस ऊप के पार कैसे जाया जाए इस जीवन से कैसे मुक्त हो उससे सन्यास का जन्म हुआ उससे भिक्षु पैदा हुए जिन्होंने जीवन से अपने को ऊपर उठा लिया पश्चिम में ऊप की अवस्था आ गई इस ऊप को कैसे भूला जाए तो पश्चिम में मनोरंजन के साथ हम पैदा हो रहे और कुछ चेष्टा इतनी रह गई कि शराब एलएसडी, मारिजुआना किस तरह अपने को भुला के हम जिंदगी कैसे गुजार ले इसलिए आज जब पश्चिम के सरकारें विचारशील नैतिक लोग पुरोहित पंडित कोशिश में लगे हैं कि नई पीढ़ियां सम्मोहित करने वाले बेहोश करने वाले रासायनिक तत्वों से बचे एलएसडी से मारी जुआ ना से उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकती उनकी कोशिश असंभव है कि सफल हो जब तक कि पश्चिम में पूरब का संन्यास स्थापित ना हो उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकती क्योंकि जिंदगी दुख दे रही है दुख ही नहीं दे रही जिंदगी ऊब दे रही है उस उप को या तो भुलाओ या ऊप के पार चले जाओ ऊप के पार जाने के सूत्र महावीर भिक्षु कौन है इस संदर्भ में कह रहे हैं। उनके सूत्र को हम समझे जो अपने संयम साधक उपकरणों तक में मूर्छा नहीं रखता जो लालची नहीं है जो अज्ञान परिवारों से भिक्षा मांगता है जो संयम पथ में बाधक होने वाले दोषों से दूर रहता है जो खरीदने बेचने और संग्रह करने के ग्रस्तोचित धंधों के फेर में नहीं पड़ता जो सब प्रकार से निसंग है वही भिक्षु है मनुष्य की आसक्ति वस्तुओं के कारण नहीं होती मनुष्य की आसक्ति अपनी ही बेहोश होने की वृत्ति के कारण होती है आसक्ति बेहोश होने का एक ढंग है जब भी आप किसी चीज में बहुत आसक्त हो जाते हैं तो वो चीज आपको नशा देने लगती इसे आपने अनुभव भी किया होगा अगर आप किसी स्त्री के प्रेम में हैं तो आपकी चाल बदल जाती है आप नशे में चलने लगते कोई भी देख कर कह सकता है आपको की अब आप प्रेम में पड़ गए हैं आपके पैर ठीक जगह पर नहीं पड़ते आपकी आंखें ठीक देखती नहीं मालूम पड़ती आपके कान ठीक सुनते मालूम नहीं पड़ते जिस स्त्री को आप प्रेम करते हैं अगर हजार लोगों की भीड़ हो तो 999 आदमी आपको दिखाई ही नहीं पड़ते वही स्त्री दिखाई पड़ती अगर वो स्त्री उठ जाए तो पूरी सभा उठ गई वहां कोई नहीं है और आप इस तरह जीने लगते हैं कि जैसे अब इस स्त्री के बिना जीना असंभव है या इस के बिना जीना असंभव है एक नशा वो नशा आपको जिंदगी को भूलने में सुविधा देता है ये नशा मनुष्यों के आपसी संबंधों में ही होता है ऐसा नहीं वस्तुओं से भी हो सकता है जो आदमी धन को प्रेम करता है वो भी नशे में होता है जैसे जैसे उसकी तिजोरी में संग्रह बढ़ने लगता है वैसे वैसे उसकी चाल अनूठी होने लगती वैसे वैसे उसका सीना फूलने लगता है वैसे वैसे, वैसे वो जमीन पे नहीं होता आकाश में उड़ने लगता है जो आदमी राजनीति के नशे में पद के नशे में वो जैसे जैसे पदों के करीब पहुंचने लगता है उसका उसकी हालत उसकी हालत हालत बिल्कुल वही है जो शराबी की हो सकती है सच तो ये है कि शराबी सबसे कमजोर नशे वाला आदमी है असल में शराब को वही खोजता है जो और कोई मजबूत नशा नहीं खोज पाता जिंदगी में बड़े नशे इसलिए ये हो सकता है कि नेता लोगों को समझा रहा है कि शराब मत पीओ और उसे पता ही नहीं कि वो सिर्फ इसलिए नहीं पी रहा है कि उसे नेता होने की सुविधा है और नेता होने में इतना मजा है और इतनी बेहोशी है कि वो शराब का काम कर रहा है आदमी जैसी जिंदगी है इस जिंदगी में कोई ना कोई नशा खोजेगा नशा कोई भी हो सकता है इसलिए हमने तो इस देश में विद्या तक को व्यसन कहा है वो भी नशा हो सकती है वो भी अपने को बुलाने का उपाय हो सकती है जिस किसी चीज में भी आत्म आत्मस्मृति खोती हो वही नशा है और जिससे आत्म आत्मस्मृति बढ़ती हो वही नशे के पार जाना है और पृथ्वी पर हजारों साल से लोग समझा रहे हैं कि नशा छोड़ो नशा छूटता नहीं बढ़ता चला जाता है। ऐसा कोई युग नहीं हुआ जब लोग नशा न कर रहे हों। नशे के उन्होंने बहाने अलग अलग खोजे लेकिन वेद से लेके आज तक आदमी नशा करता ही रहा कभी वो सोमरस बीता और एडल पश्चिम का विचारशील वैज्ञानिक कहता है कि सोमरस एल एस जैसी ही चीज है और वैज्ञानिक खोज में लगे हैं तो वो कहते हैं सोमरस का जो जो वर्णन में दिया है वो वर्णन ठीक एलएसडी से मिलता जुलता है और हम जल्दी इस सदी के पूरे होते होते एलएसडी में और सुधार कर लेंगे तो वो बिल्कुल सोमरस हो जाएगा जिसको पी के ऋषि मुनि देवताओं से बात करने लगते थे और जिसको पी के परम आनंदित होकर नाचने लगते थे हिपी वही कर रहे हैं एलडस अक्सले ने तो बीसवीं सदी के बाद जब वैज्ञानिक आविष्कार और गहरे हो जाएंगे और एलएसडी में परिष्कार हो जाएंगे तो इक्कीसवीं सदी में जो एलएसडी का परिष्कृत रूप होगा उसको नाम ही सोमा दिया है सोमरस के कारण तो उसका नाम सोमा होगा आदमी सदा से ही नशे की तलाश करता रहा है मूर्छित होने के उपाय खोजता रहा है आदमी क्यों मूर्छित होना चाहता है ये सोचना जरूरी है होने के पीछे कारण है आदमी अपने को जैसा है देखता है तो बड़ी बेचैनी अनुभव करता है जैसा आदमी है अगर जागता है तो बड़ी उदासी उप पैदा होती आप जैसे हैं अगर आपको पूरा पूरा अपना दर्शन होने लगे तो आप बहुत बेचैन हो जाएंगे और घबरा जाएंगे शायद आप आत्महत्या करना चाहेंगे आप कहेंगे इसमें क्या रखा है मैं क्या कर रहा हूं मेरे होने का क्या अर्थ है क्या प्रयोजन इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने से बचता है अपने से बचने का नाम नशा है आप चाहे अपने मित्र के पास जाके गप में अपने को भूल जाते हो चाहे मंदिर में जाके आप धर्म प्रवचन सुन के उसमें अपने को भूल जाते हो चाहे होटल में बैठ के नशा कर लेते हो कुछ भी करते हो जहां भी आप अपने को भूलने की कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश आपको धार्मिक बनने से रोक रही है तो महावीर कहते हैं कि भिक्षु वो है जो उन उपकरणों तक में मूर्छा नहीं रखता जिनके माध्यम से वो मुक्ति की तरफ जा रहा है मोक्ष ले जाने वाले जो साधन हैं उनमें भी जिसकी मूर्छा नहीं है जो उनमें भी बेहोश नहीं होता जो उनमें भी अपने को खोता नहीं लेकिन साधुओं को देखें अगर साधु सुबह पांच बजे उठता है ब्रह्म मुहूर्त में और अपनी प्रार्थना करता है एक दिन न उठ पाए पांच बजे तो बेचैन परेशान हो जाता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी एक मूर्छित आदत हो गई अगर एक दिन प्रार्थना न कर पाए तो बेचैनी हो जाती तो इस बेचैनी में और शराब पीने वाले की बेचैनी में बुनियादी फर्क नहीं है एक दिन शराब न मिले तो बेचैनी हो जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी अपनी सहेलियों को कह रही थी कि मेरा दुर्भाग्य कि इस शराबी से मेरा संबंध हो गया इस शराबी से मैंने विवाह कर लिया लेकिन सहेलियों ने, ने कहा कि विवाह किए तो दो साल भी हो गए लेकिन तुमने कभी शिकायत ना की उसने कहा कि दो साल वो रोज शराब पी के आता था तो पता ही नहीं चला कल रात बिना पिए आ गया तो पता चला की आदमी शराबी क्योंकि रात भर वो बेचैन और परेशान रहा जिस चीज से भी आपका संबंध ऐसा बन जाए कि उसके बिना आप बेचैन होने लगे तो आप समझना कि आपने शराब का संबंध निर्धारित कर लिया निश्चित कर लिया जिसके बिना भी आप अपने को मुश्किल में पाए वो चाहे ध्यान हो प्रार्थना हो पूजा हो तो आप समझना कि आपने धार्मिक ढंग की शराब अपने आस्था से इकट्ठी कर ली महावीर कहते हैं भिक्षु तो वो है जो अपने साधनों में भी उपकरणों में भी जिनके सहारे वो जा रहा है परम गति की ओर उनमें भी मूर्चित नहीं है ये तो गहरी बात इसका एक स्थूल रूप भी है क्योंकि आखिर भिक्षु होगा तो भी हो तो वस्त्र थोड़े से पहनेगा भिक्षा पात्र रखेगा कुछ थोड़ी सी साधन सामग्री उसके पास होगी जीवन के निर्वाह के लिए इतना जरूरी होगा मूर्छा इसमें, इसमें भी मूर्छा पकड़ जाती है वो जो दो वस्त्र पास में है उनमें भी रस पकड़ जाता वो भी खो जाए तो दुख होगा तो लगेगा लूट गए उनको भी संभाल के रखता है उनको भी बचा के रखता है कि कमजोरी ना हो जाए जापान का एक सम्राट रात को निकलता था अपनी राजधानी में देखने की क्या स्थिति वे बदल कर वो बड़ा हैरान हुआ और सब तो ठीक था जब भी वो जाता तो वो एक भिखारी को जागते हुए पाता एक वृक्ष के नीचे आखिर उसकी उत्सुकता बढ़ गई और एक दिन उसने पूछा कि भाई तू रात भर जागता क्यों तो उसने कहा कि अगर सो जाऊं और कोई चोरी कर ले जाए वृक्ष के नीचे बैठा हूं कोई और तो सुरक्षा है नहीं तो दिन में सो लेता हूं क्योंकि दिन में तो सड़क चलती रहती लोग होते रात तो जगना ही पड़ता है सम्राट ने उसके आसपास पड़े हुए चीतड़ों का ढेर देखा दो चार भिक्षा के टूटे फूटे पात्र देखे उनके बचाव के लिए वो रात पर जग रहा है भिखारी भी चिंतित है कि चोरी न हो जाए साधु भी चिंतित है कि उसका कुछ सामान न खो जाए तो उसकी ग्रस्ती छोटी हो गई सिकुड़ गई लेकिन मिटी नहीं उसके लालच का फैलाव कम हो गया लेकिन मिटाने और ध्यान रहे लालच का फैलाव जितना कम हो जाए लालच उतना ही ज्यादा नशा देता है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है जरा समझने जैसा है जैसा कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं आग पैदा नहीं होती लेकिन आप एक लेंस से सूरज की किरणों को इकट्ठा कर लें कागज पर सारी किरणें इकट्ठी हो जाएंगी आग पैदा हो जाएगी किरणें तो पड़ रही थी लेकिन बिखरी हुई थी इकट्ठी पड़ती हैं तो कागज जल उठता है आग पैदा हो जाती ध्यान रहे साधारण ग्रस्ती आदमी की वासना की किरणें तो बिखरी हुई हैं साधु के पास तो ज्यादा सामान नहीं रह जाता जिस पे वो अपनी वासना को फैला दे बहुत थोड़ा रह जाता, इसलिए बहुत इंटेंस बड़ी तीव्रता से वासना इकट्ठी हो जाती और कई बार ऐसा होता है कि फैला हुआ ग्रस्त इतना ग्रस्त नहीं होता जितना सिकड़ा हुआ साधु ग्रस्त हो जाता जकड़ जाता थोड़ी जगह वासना इकट्ठी होके आग पैदा करने लगती इसीलिए मनुष्य का मन अनजाने ही जिस सहज वृत्ति से सत्य को जानता है अगर आप एक स्त्री को प्रेम करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप किसी और स्त्री को प्रेम करें ये सहज कोई चेष्टा नहीं लेकिन सहज ही दूसरी स्त्री के प्रति आपका जरा सा भी लगाव से कष्ट देगा अगर आपकी पत्नी किसी दूसरे में जरा ज्यादा उत्सुकता लेती है तो आपको कष्ट होना शुरू हो जाएगा कारण है और कारण ये है कि जितनी वासना फैल जाती उसकी तीव्रता कम हो जाती तो जो आग पैदा हो सकती है वासना सुबह फिर पैदा नहीं होती इसलिए प्रेमी डरते हैं कि कहीं वासना ज्यादा लोगों पर ना फैल जाए तो सब तरफ से वासना की किरणें एक ही व्यक्ति पर इकट्ठी हो इसलिए प्रेमी एक दूसरे को मोनोपोलाइज करते हैं प्रदृष करते हैं एक दूसरे को बिल्कुल अपने पर रोक लेना चाहते हैं जरा सी भी वासना कहीं ना जाए ताकि वासना की तीव्रता और चोट आग पैदा कर सके इसलिए इतना भय प्रेमियों को लगा रहता है और इतनी ईर्षा और इतनी जलन और इतना उपद्रव पकड़े रहता है इस सबके पीछे कोई बड़ी नैतिकता नहीं है इस सबके पीछे कोई धर्म नहीं है कोई कोई समाज नहीं है इस सब के पीछे मनुष्य का सहज अनुभव है कि वासना अगर बिखर जाए तो कुनकुनी हो जाती है उसमें आग नहीं रह जाती अगर वासना बहुत लोगों पर फैल जाए तो फिर उससे गहरे संबंध निर्मित नहीं हो सकते फिर सतह पर ही मिलना हो पाता साधु अपनी वासना को सिकोड़ लेता है सब तरफ से घर छोड़ देता पत्नी छोड़ देता धन छोड़ देता लेकिन तब उसकी वासना जो उसके आस पास रह जाता उस पर केंद्रित होने लगती ये बड़े मजे की बात है कि बाप नहीं मिलेंगे ऐसे जो अपने बेटे के प्रति इतने आ सकते हैं जितने गुरु मिल जाएंगे जो अपने शिष्य के प्रति इतने आ सकते गुरु जितना बेचैन रहता है कि कहीं शिष्य और कहीं ना चला जाए किसी और को गुरु न बना ले कहीं और न भटक जाए उतना बाप भी चिंतित नहीं रहता उतना बाप भी परेशान नहीं रहता गुरु की वासना अनिश्चित ही अगर गुरु पूरा संयस नहीं अनुभव हुआ है अभी तो ही यह हो सकता है गुरु नहीं है ठीक अर्थों में तो ही यह हो बुरी तरह शिष्य को जकड़ लेती सब तरफ से बांध लेती पद से हो जाती ये न केवल व्यक्तियों के संबंध में होगा चीजों के संबंध में भी हो जाएगा जो थोड़ी सी चीजें साधु के पास रह जाएंगी उन पर वो सारा संसार आरोपित करेगा वही उसका संसार है आप लाख रुपए की चीज को भी इतना संभाल के नहीं रखेंगे जितना साधु दो कौड़ी की चीज को संभाल के रखेगा महावीर कहते हैं ऐसी मूर्छा अगर हो तो भिक्षु अभी भिक्षु नहीं है जो लालची नहीं है ग्रग्ध नहीं लोभी नहीं लोभ बड़ी सूक्ष्म वृत्ति है और इसका संबंध धन से मकान से जमीन जायाद से नहीं है इसका संबंध भीतर की एक गहरी आकांक्षा से है और वो आकांक्षा है और ज्यादा और ज्यादा किसी भी संबंध में अगर धन लाख रुपए आपके पास है तो आपका लोभ कहेगा और ज्यादा अगर आपको उम्र सत्तर वर्ष की मिली है तो लोभ की वासना कहेगी और ज्यादा अगर आपको ध्यान में थोड़ी सी शांति मिल रही है तो लोभ की आकांक्षा कहेगी और ज्यादा अगर आपको मोक्ष के थोड़े से दर्शन होने लगे तो लोभ की आकांक्षा कहेगी और ज्यादा लोभ की आकांक्षा का सूत्र और ज्यादा जितना है उतना काफी नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप घर छोड़ के चले गए दुकान छोड़ कर चले गए और ज्यादा में कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास लोग आते हैं ध्यान कर रहे हैं उन्हें शांति मिलती है जब उन्हें शुरू शुरू में शांति मिलती है वो बड़े प्रसन्न होते हैं फिर थोड़े दिन बाद वो आगे कहने लगते है कि अब ठीक है ये शांति तो ठीक है अब और आगे किया अब कुछ आगे बढ़ रहे आनंद कब मिलेगा उनको पता नहीं कि जब और ज्यादा का ख्याल छूट जाएगा तभी आनंद मिलेगा वही अर्चन क्योंकि और ज्यादा का ख्याल ही दुख देता है तो वही बाधा है और आप और ज्यादा को हर जगह लगा लेते हैं कुछ भी हो वो लग जाता है कहीं भी वो वृत्ति जुड़ जाती है और बेचैनी शुरू हो जाती है आपको परमात्मा भी मिल जाए प्रत्यक्षण तो जो बात आपके मन में उठेगी वो ये होगी कि अच्छा ठीक ये तो ठीक अब और ज्यादा आप सोचे खुद अपने मन के बाबत सोचें कि मिल गया परमात्मा तृप्ति नहीं होगी मन कुछ ऐसा है कि अतृप्त तो करना उसका स्वभाव लोभ मन की आधारभूत वृत्ति है जहां लोभ मिट जाता है वहां मन मिट जाता है जहां लोभ नहीं वहां मन के निर्मित होने का कोई उपाय नहीं मन कहता है बस जहां भी है ये काफी नहीं है और ज्यादा हो सकता है और वो जो नहीं हो रहा है उससे पिरा भी जो हो रहा है उसका सुख हो जाता है इसे थोड़ा समझें। आप अपना दुख इसी वृत्ति के कारण पैदा कर रहे हैं इसको महावीर कहते हैं ग्रग्ध वृत्ति गिध के जैसी वृत्ति अग्रभ होगा भिक्षु जो भी है वो कहेगा इतना ज्यादा है कि मेरी क्षमता नहीं थी वो मुझे मिला वो हमेशा अनुग्रहित भाव से भरा होगा एक ग्रेटिट्यूड होगा उसमें आप जब तक लोभ से भरे हैं आप में अनुग्रह नहीं हो सकता आपको कुछ भी मिल जाए तो भी शिकायत ही होगी आपकी जिंदगी एक लंबी शिकायत है उसमें कभी भी अहो भाव नहीं हो सकता क्योंकि आप सदा जानते हैं और ज्यादा मिल सकता था और ज्यादा मिल सकता था जो नहीं मिला भिक्षु का अर्थ है संयस का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसने जो भी मिल जाए तो वह हमेशा अनुभव करता है कि जो मुझे नहीं मिल सकता था वो मिल गया जो मेरी पात्रता नहीं थी वो मुझे मिल गया जिसको पाने का मैं अधिकारी नहीं था वो मुझ पर बरस गया वो हमेशा अनुग्रहित है ग्रेटिट्यूड उसका स्वभाव हो जाए जो भी मिल जाए वो इतनी परम तृप्ति देगा कि आनंद के द्वार ज्यादा देर तक बंद नहीं रह सकते कि मोक्ष ज्यादा दूर नहीं रह सकता और ध्यान रहे कि संय व्यक्ति मोक्ष में प्रवेश नहीं करता सं व्यक्ति में मोक्ष प्रवेश करता है मोक्ष कोई भौगोलिक जगह नहीं है जिसमें आप चले गए अगर ऐसी जगह होती तो आपने दोनों को, को रुष्बत का रास्ता पीछे का दरवाजा जरूर खोज दिया होता है इतने लंबे समय में आदमी काफी कुशल है लेकिन अच्छा ही है कि मोक्ष कोई भौगोलिक जगह नहीं नहीं तो शैतान और चालाक उस पर तो कब्जा कर लेते मेरे सीधे सादे लोग बाहर रह जाते तो योग्य होते वो बाहर रह जाते जो अयोग्य होते वो भीतर में नाजमान हो जाते लेकिन मोक्ष में राजनीतिक नहीं घुस पाते चालाक नहीं घुस पाते बेईमान नहीं घुस पाते तो उसका कारण ये कि मोक्ष कोई जगह नहीं जिसमें प्रवेश किया जा सके मोक्ष एक अवस्था है जो आप में प्रवेश करती जब आप तैयार होते हैं वो प्रविष्ट हो जाती खीत तो कहना यह होगा कि वो कोई अवस्था नहीं जो आप में बाहर से आती भीतर मौजूद है जैसे ही और ज्यादा की वृत्ति खो जाती उसका अनुभव शुरू हो जाता और ज्यादा में उलझा हुआ आदमी उसे नहीं देख पाता जो भीतर मौजूद है संतुष्ट अहोभाव से भरा व्यक्ति दौड़ता नहीं उसका मन कहीं और जाता नहीं वो तृप्त हो जाता जो भीतर आदमी का मन किसी भी चीज से तृप्त नहीं होता थोड़ी देर सोचें कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मिल जाए तो आप तृप्त हो जाएंगे मैंने सुना था मुला नसरुद्दीन जब मरा स्वर्ग पहुंचा तो उसने सेंट पीटर से कहा कि मेरी एक आकांक्षा जीवन भर रही है एक व्यक्ति से मैं मिलना चाहता हूं जो स्वर्ग में है अब मुझे कोई सवाल पूछना सेंट पीटर ने कहा कि मिलने का इंतजाम करवा देंगे अगर तुम जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हो स्वर्ग में हो तो नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल निश्चित है कि वो स्वर्ग में है आप सिर्फ इंतजाम करवाएं मैं जीसस की मां मैरी से मिलना चाहता पीटर भी थोड़ा हैरान हुआ कि क्या प्रयोजन होगा वो भी उत्सुक हुआ उसने कहा क्या मैं भी मौजूद रह सकता हूं तुम्हारी मुलाकात के वक्त तुम क्या पूछना चाहते हो आके जीसस की माँ एक प्रश्न मेरे मन में सदा से आ है जीसस माँ मैरी के पास ले जाया गया मैरी का भव्य रूप चारों तरफ गिरती प्रकाश की किरणें आभा मंडल आनंद कथा सागर चारों तरफ नसरुद्दीन बहुत प्रभावित हुआ उसने कहा कि मैं एक ही सवाल पूछना चाहता मेरे मन में सदा यह उठता रहा क्योंकि मेरे लड़के सब नालायक निकल गए मैं दुखी रहा हूं उनकी वजह से मेरी पत्नी दुखी है अपने बेटों की वजह से और मैंने पृथ्वी पर ऐसी कोई मां और बाप नहीं देखा जो दुखी नहीं मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें तो जिस जैसा बेटा मिला जिससे लोग हजारों लाखों लोग ईश्वर की की प्रतिमा मानते हैं परमात्मा ही मानते हैं जब तुम जमीन पर थी और जीसस पैदा हुआ और जब जीसस ऐसा प्रभावी हो गया कि लाखों लोग उसे ईश्वर मानने लगे तब तुम्हारे मन को कैसा हुआ तो तुम तो कम से कम त्रफ्त रही होगी। मेरी ने टू बी फ्रेंक नसरुद्दीन आई एंड माई हजबी बोथ फॉर होपिंग दट ही शुड बिकम ए गुड कारपेंटर अच्छा बड़ी बन जाएगा ऐसा हम दोनों का ख्याल था आशा थी और हम दोनों बड़े उदास हुए जब उसने सब धंधा छोड़ दिया और फिजूल की बातों में लग गया बट नसरुद्दीन डोन्ट टेलिक तुम पूछ ही रहे हो तो मैं सच्ची बात कह देती हूं कि उस वक्त तो हमारे मन में यही भाव था क्योंकि तो जीसस का बाप बड़ा था और वही चाहता होगा कि उसका बेटा अच्छा बड़े बने दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंचे उसके सामानों की उसके फर्नीचर की उसके उसकी उसकी बनी हुई चीजों की तो मेरी बड़ी सच्ची बात कह रही है और मेरी जैसी मां ही कह सकती है इतनी सच्ची बात आदमी का मन ऐसा है उसकी वासनाएं क्या है चाहता क्या, क्या है अगर परमात्मा भी उपलब्ध हो तो भी तरप्ती नहीं होने वाली तो भी कुछ अतृप्त रह जाएगा कहीं कुछ खटकता ही रहेगा कहीं कोई शिकायत मौजूद रह जाएगी अगर आप शिकायत से भरे हैं तो उसका कारण ये नहीं कि आपकी जिंदगी में शिकायत है अगर आप शिकायत से भरे हैं तो उसका कारण ये है कि जैसा मन आपके पास है वो मन शिकायत से भरा ही हो सकता है हम पूरे जीवन इन शिकायतों को मिटाने की जिंदगी में कोशिश करते हैं महावीर कहते हैं वो है जो शिकायत के मूल आधार को भीतर तोड़ देता है वो मूल आधार लोभ है लालच और ज्यादा का भाव जो अज्ञात परिवारों से भिक्षा मांग लाता है महावीर का बहुत जोर है कि भिक्षु अज्ञात परिवारों से भिक्षा मांगे क्योंकि ज्ञात परिवारों से संबंध निश्चित होने शुरू हो जाते और जैसे ही संबंध बनने लगते हैं भिक्षु की आकांक्षाएं सजग हो सकती है अनजाने अचेतन में भी वो आशा कर सकता है कि क्या मिलेगा अज्ञात परिवारों से अज्ञात परिवारों से इसलिए ताकि भविष्य सदा अनजान रहे जैसे भविष्य जाना माना होता है मन सक्रिय हो जाता भविष्य बिल्कुल अनोन रहे ये भी अंदाज लोगों कि जिस द्वार पर खड़े होकर मैं भीख मांगूंगा वहां भीख मिलेगी भी या नहीं भीख मिलेगी तो रूखी सूखी रोटी मिलने वाली है या कुछ निष्ठान मिलने वाले है। गाली मिलेगी अपमान मिलेगा दरवाजे से हट जाने की आज्ञा मिलेगी एक बौद्ध भिक्षु की कथा है कि वह एक ब्राह्मण के द्वार पर भिक्षा मांगने गए ब्राह्मण का घर था बुद्ध से ब्राह्मण नाराज था उसने अपने घर के लोगों को कह रखा था कि और कुछ भी हो बौद्ध भिक्षु भर को भरे एक दाना मत देना कभी इस घर से ब्राह्मण घर पर नहीं था पत्नी घर पर थी भिक्षु को देख के उसने मंत्र हुआ कि कुछ दे दे इतना शांत चुपचाप मौन भिक्षा पात्र फैलाया खड़ा था और ऐसा पवित्र फूल जैसा लेकिन पति की याद आई कि वो पति पंडित है और पंडित भयंकर होते वो लौट के टूट पड़ेगा सिद्धांत का सवाल है उसके लिए कौन निर्दोष है बच्चे की तरह ये सवाल नहीं सिद्धांत का सवाल भिक्षु को बौद्ध भिक्षु को देना अपने धर्म पर तो कुल्हाड़ी मारना वहां शास्त्र मूल्यवान जीवित सत्यो का कोई मूल्य नहीं तो भी उसने कहा कि इस भिक्षु को ऐसे ही चले जाने देना अच्छा ना होगा वो बाहर आई और उसने कहा क्षमा करे भिक्षा न मिल सके, चला गया, और बड़ी हैरानी हुई कि दूसरे दिन फिर भिक्षु द्वार पर खड़ा वो पत्नी भी थोड़ी चिंतित हुई कि कल मना भी कर दिया है फिर उसने मना की कहानी बड़ी अनूठी है शायद ना भी घटी हो घटी हो कहते हैं ग्यारह साल तक वो भिक्षु उस द्वार पर भिक्षा मांगने आता ही रहा और रोज जब पत्नी कहते थे कि क्षमा करें यहां भिक्षा न मिल सकेगी वो चला जाता ग्यारह साल में पंडित भी परेशान हो गया पत्नी भी बार बार कहती क्या अद्भुत आदमी है दिखता है कि बिना भिक्षा लिए जाएगा ही नहीं ग्यारह साल काफी लंबा वक्त आखिर एक दिन पंडित ने उसे रास्ते में पकड़ लिया होगा कि सुनो तुम किस आशा से आए चले जा रहे हो जब तुमने कह दिया निरंतर हजारों बार तो उस भिक्षु ने कहा अनुग्रहित हूं क्योंकि प्रेम से कोई कहता भी का कि जाओ भिक्षा न मिलेगी इतना भी क्या कम थे के लिए द्वार तक आना और कहना कि क्षमा करो भिक्षा न मिलेगी क्या कम मेरी पात्रता क्या अनुग्रहित हूँ और तुम्हारे द्वार पर मेरे लिए साधना का जो अवसर मिला है वो किसी दूसरे द्वार पर नहीं मिला इसलिए नाराज मत हो मुझे आने दो तुम भिक्षा दोया ना दो ये सवाल नहीं महावीर कहते हैं अज्ञात द्वार से जाने माने जगह भिक्षा मिल जाएगी भिक्षा मूल्यवान नहीं है भिक्षु के लिए संस्थ के लिए भोजन मूल्यवान नहीं है भोजन के प्रति जो उसका रुख दृष्टिकोण है वो मूल्यवान है तो अज्ञात द्वार पर जहां कोई अपेक्षा नहीं जहां संभावना है इंकार की वहां से भिक्षा मांग लाता है किसी तरह की अपेक्षा का फैलाव ना हो जीवन में तो संसार बिखर जाता है हम तो ऐसी अपेक्षाएं बना लेते हैं जिनका हमें पता नहीं अगर आप रास्ते पर मुझे मिलते हैं न रोज नमस्कार कर लेता हूं और एक दिन नमस्कार ना करूं तो आप दुखी तो हो जाए कि इस आदमी ने नमस्कार क्यों नहीं किया क्या मतलब तो? नमस्कार तक की हम अपेक्षा बना लेते हैं कि कौन करेगा जो आदमी आपको देखकर रोज मुस्कुराता है अगर न मुस्कुराए तो आप देखिए तब तो फिर आदमियों को झूठा मुस्कुराना पड़ता है आप देखें कि वो मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने मुंह फैला दिया अकारण कोई कारण नहीं लेकिन आप नक उपद्रव खड़ा करना कोई उचित भी नहीं आप भी मुस्कुरा रहे हैं वो भी मुस्कुरा रहे हैं दो तो झूठे मुस्कुराए जिनके पीछे आदमियों को कोई लेना देना नहीं अपेक्षाएं जीवन को झूठा कर जाती महावीर कहते हैं न तो खुद झूठे होना और न दूसरे को झूठा करने का मौका देना क्योंकि वो भी पाप अगर तुम दो चार दिन एक जगह से भिक्षा मांग लाए और पांचवे दिन गए तो उस घर के लोग भी सोचेंगे भिक्षु अपेक्षा रखता है अगर न देंगे दुखी होगा अगर न देंगे तो हमारी प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंचती अगर न देंगे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा तो शायद उन्हें देना पड़े जबकि वो नहीं देना चाहते थे तो तुम अज्ञात द्वार पर जाना जहां कोई अपेक्षा का संबंध नहीं है जो संयम पथ में बाधक होने वाले दोषों से दूर रहता है संयम पथ पर बहुत सी बाधाएं हैं होंगी ही उन बाधाओं से जो दूर रहता है दूर रहने का प्रयोजन इतना है कि अकारण उनमें उलझने की कोई जरूरत नहीं है आप जहां रह रहे हैं, वहां चारों तरफ हजारों तरह के लोग एक संय व्यक्ति का आपके गांव में आता है हजार तरह की बाधाएं आप मौजूद कर देंगे बिना सचेतन रूप से जाने हुए आप गाँव की गप सप जाकर उसे सुनाने लगेंगे किसी की निंदा प्रशंसा करने लगेंगे उस आदमी को भी आप पक्ष विपक्ष में बांटने लगेंगे ये जो संयम पक्ष का सच में कोई साधक हो तो वो इन सारी चीजों से ऐसे दूर रहेगा जैसे ये सब घटनाएं उसके आसपास नहीं घट रही वो तभी बोलेगा जब उसकी साधना के लिए सहयोगी हो, हो अन्यथा चुप होगा वो किसी चीज में सहमति नहीं देगा ही नहीं देगा जब तक कि उसके साधना के लिए कुछ सहयोगी न हो वो व्यर्थ की बातें सुनना भी नहीं चाहेगा सुनाना भी नहीं चाहेगा वो ऐसी ऐसी कोई चीज खड़ी नहीं करना चाहेगा जिससे आज नहीं कल जाके परेशानी शुरू हो जाए परेशानियां बड़ी छोटी चीजों से शुरू होती आपने सुनी होगी बहुत प्राचीन कथा एक सन्यासी जंगल में रहता है अकेला भिक्षा मांगने जाता है भिक्षा लेके आता है तो घर में कभी थोड़ी देर को रोटी रख देता है भोजन रख देता है थोड़ी देर रोटी भोजन रुक जाता है तो चूहे धीरे धीरे घर में पैदा हो गए आने लगे पड़ोस से जंगल से खेतों से तो किसी मित्र ने सलाह दी भक्त ने कि ऐसा करो एक बिल्ली पाल लो बिल्ली चूहों को खा जाएगी तो जचा उसने अगर महावीर का सूत्र पढ़ा होता तो बिल्कुल नहीं जस्ती है बात क्योंकि पालने से झंझट ही शुरू होने वाली बिल्ली के पीछे पूरा संसार आ सकता है क्योंकि पालने की वृत्ति वो ग्रस्त का लक्षण लेकिन बिल्ली में उसको भी निर्दोष लगा मामला कोई झंझट नहीं कोई संसार तो है नहीं बिल्ली बिल्ली से किसी का मोक्ष कभी अटका हो ऐसा सुना भी नहीं बिल्ली ने किसी संन्यासी को भ्रष्ट किया हो इसका कोई इतिहास भी नहीं कोई कारण नहीं था शास्त्रों में कोई उल्लेख भी नहीं कि बिल्ली मत पालना शास्त्र भी कितना इंतजाम कर सकते संसार बड़ा शास्त्र बड़े छोटे तो सूत्र दिए जा सकते हैं लेकिन डिटेल विस्तार में तो कुछ नहीं कहा जा सकता सन्यासी ने बिल्ली पाल ली बिल्ली तो पाल ली लेकिन अड़चना शुरू हुई क्योंकि तो बिल्ली के लिए अब दूध मांग के लाना पड़ता भक्त ने किसी ने सलाह दी कि क्यों इतना परेशान होते गाय हम भेंट किए देते तो मैं गाय रख लो सन्यासी ने कहा गाय तो वैसी भी गौ माता है उसमें तो कोई अड़चन है गौ माता की पूछ पकड़ के कोई मोक्ष भला पहुंचा हो बाधा तो किसी को नहीं पड़ी और बैतरणी पार करनी हो तो गौ माता की पूछी पकड़नी पड़ती इसमें कुछ अड़चन नहीं है बिल्ली तो शायद कुछ तो शैतान से संबंध भी रखती हो गाय तो एकदम शुद्ध परमात्मा से जुड़ी गाय भी रख ली गाय रखते ही अड़चन शुरू हुई क्योंकि घास पात की जरूरत पर नहीं रखी अब रोज घास खरीद के लाओ या मांग के लाओ किसी भक्त और भक्त सदा मौजूद है जो सलाह देने को तैयार है उनकी तरफ से कुछ भूल नहीं उन्होंने कहा इतनी झंझट क्यों करते थोड़ी सी खेतीबाड़ी आसपास ही कर लो तो गाय का भी काम चले तुम्हारा भी काम चले बिल्ली का भी काम चले अब काफी संसार बड़ा हो गया विचार ने खेतीबाड़ी शुरू कर दी मजबूरी थी अब इस गाय मर न जाए दूध की भी जरूरत थी फिर इस गाय को चराने भी ले जाना पड़ता फिर खेतीबाड़ी काटनी भी पड़ती वक्त पर फसल भी बोनी पड़ती फिर से थोड़ा ज्यादा मालूम पड़ने लगा प्रार्थना पूजा का समय ही ना बचता ध्यान का कोई उपाय ना रहा एक परम भक्त ने कहा ऐसा करो कि तुम विवाह करो एक पत्नी रहेगी साथ ही सहयोगी होगी वो सब देखभाल कर लेगी तुम अपना ध्यान करना अब तुम्हें ध्यान का बिल्कुल समय ही नहीं बचा साधु को भी बात तो समझते आएगी क्योंकि तो इतना उपद्रव फैल गया अब इसको कौन संभाले अगर आपने घर बसा लिया तो घरवाली ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती वो उसके बिना घर बस भी नहीं सकता अर्चन हो उसने शादी भी कर ली लेकिन शादी से किसी को ध्यान करने का समय मिला जो थोड़ा बहुत मिलता था गाय बिल्ली से बचता था वो भी खो गए फिर जब ये साधु मर रहा था तो इसके क्रिश्चन से पूछा कि तुम्हारा कोई आखिरी संदेश उसने मरते वक्त का कि दिल्ली भूल के मत पा लिल्ली संसार महावीर कहते हैं संयम के पथ पर बहुत सचेत होने की जरूरत है कि कौन सी चीज बाधा बन जाएगी आज चाहे दिखाई भी ना पड़ती हो क्योंकि चीजें जब शुरू होती हैं बड़ी सूक्ष्म होती धीरे धीरे उनका स्थूल रूप निर्मित होना शुरू होता है बहुत सूक्ष्म होती किसी ने भिक्षा दी और आपने धन्यवाद दिया वो धन्यवाद देने में कहीं कोई संसार नहीं आ रहा लेकिन आ सकता है तो उस धन्यवाद में ही संसार आ सकता है। तो महावीर कहते हैं धन्यवाद भी मत देना दीक्षा किसी ने दी तो न तो सुख अनुभव करना और न दुख चुपचाप हट जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं धन्यवाद देने तक की मना ही करते हैं क्योंकि वो धन्यवाद भी संबंध निर्मित कर रहा है और जिसको तो तुमने धन्यवाद दिया उससे तुम्हारा भितरी एक नाता बनना शुरू हो गया है और अगर बिल्ली से संसार आ सकता है तो धन्यवाद से भी आ सकता है इसलिए महावीर कहते हैं होश रखना कोई भी सूक्ष्म ऐसा कृत्य मत करना जिसके पीछे स्थूल जान निर्मित हो जाए और हर चीज के पीछे स्थूल निर्मित हो सकता है इसलिए संयम का पथ अत्यंत होश का, का सावधानी का सावचेतता का पथ जो खरीदने बेचने और संग्रह करने के ग्रस्तोचित धंधों के फेर में नहीं पड़ता ग्रस्ती सवाल नहीं ग्रस्ती के कुछ विशेष धंधे हैं जिनके आसपास ग्रस्ती निर्मित होती है। ग्रस्ती का मतलब वो स्थूल घर नहीं है जहां आप रहते हैं वो पत्नी नहीं है जहां आप रहते हैं वो बच्चे नहीं हैं जहां आप रहते गृहस्थी का मतलब है कि आप कुछ अर्थशास्त्र के जगत में जुड़े हैं कुछ इकोनॉमिक्स के जगत में जुड़े मेरे एक मित्र उनको घर बनाने का बड़ा शौक है फिर वो सन्यासी हो गए जब वो सन्यास नहीं थे तब भी वो घर बनाते थे अपने मित्रों के घर भी बनवा देते थे छाता लगा के धूप में खड़े रहते अब बड़े खुश होते थे जब कोई नई चीज बनवा देते वो उनको एक ही शौक है अच्छे घर उनमें नई डिजाइन नए ढंग नए प्रयोग फिर वो सन्यास्त हो गए कोई दस साल बाद मैं उनके गांव के करीब से गुजरता था जहां वो होकर रहने लगे थे तो मैं जो मित्र मुझे ड्राइव कर रहे थे उनसे मैंने कहा कि दस मिन का चक्कर तो जरूर होगा लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं जरूर वो छाता लिए खड़े होंगे उनका आप भी पागल हो गए दस साल पहले अब वो संन्यास्त हो गए दस साल हो गए संन्यास और अब क्यों तो छाता लेके खड़े होंगे मैंने कहा वो जरूर खड़े होंगे फिर भी चल के देख ले आश्चर्य की बात वो खड़े आश्रम बनवा रहे थे छाता लगाए धूप में खड़े थे आश्रम बनवा रहे थे वो कहने लगे कि जरा ये आश्रम बन जाए तो शांति हो ये शांति कभी होने वाली नहीं तुम इसी सब उपद्रव से छूट के सन्यासी हुए थे लेकिन उपद्रव बाहर नहीं उपद्रव भीतर करूण का वो गृहस्थी की बात थी ये तो आश्रम बन शंकराचार्य तक अदालतों में खड़े होते हैं क्योंकि आश्रम का मुकदमा चल रहा है फर्क क्या है आप अपने घर के मुकदमे के लिए खड़े होते हैं शंकराचार्य अपने आश्रम के मुकदमे के लिए खड़े होते हैं लेकिन मुकदमा चल रहा है महावीर कहते हैं ग्रस्तोचित धंधों में लेनदेन खरीदना बेचना उस तरह की जो वृत्तियां हैं उनमें जरा भी भिक्षु संबंधित ना हो अन्यथा उसे पता भी नहीं चलेगा कब छोटे से छिद्र से पूरा संसार भीतर चला है जो सब प्रकार से निसंग रहता है वही दीक्षु निसंगता बड़ा मौलिक तत्व है कठिन भी बहुत क्योंकि हम सदा संग चाहते हैं संग की चाह हमें बड़ी गहरी कोई सांस हो अकेले होने में बड़ा बुरा लगता है अकेला कोई भी नहीं होना चाहता आप जब भी अकेले छूट जाते हैं तब बेचैनी अनुभव करते हैं कि क्या करें क्या ना करें कुछ तो पूछता नहीं अकेले होने में बड़ी मुसीबत है एक बहुत बड़ा संगीत लियोपोल गोदवस की अनिद्रा से पीड़ित था और अनिद्रा से पीड़ित लोगों की तकलीफ नींद का ना आना नहीं रात अकेला छूट जाना है सारी दुनिया सो गई पत्नी घुराटे ले रही बच्चे महसूस सोए हुए और आप जग रहे बिल्कुल अकेले रह गए सारा संसार खो गया धीरे धीरे रास्ते का ट्रैफिक बंद हो गया शोरगुल शांत हो गया अब कहीं कोई हिलता जुलता नहीं पशु पक्षी तक सो गए वृक्ष तक चुप हो गए अब आप अकेले रह गए जैसे प्रकृति समाप्त हो गई तीसरे महायुद्ध में समझाते पड़ी और आप अकेले जग रहे लियोपोल कवि के संस्मरण में लिखा गया है कि उसका लड़का उसके पास रहता था तो रात को जब उसे बहुत मुश्किल हो जाती और लड़का बहुत कर सोने वाला था जोर से गुर्राते भरता और बड़ी गहरी नींद में कि कोई भूकंप हो जाए तो भी तो ये लियोपोल रात में दो चार बार उसके पास जाके कहता उसे जोर से हिलाता और कहता क्यों बेटा आज तुमको भी नींद नहीं आई क्या वो सोरा गुर्राटे ले रहा उसको हिलाता क्यों बेटे आज तुमको भी नींद नहीं आई क्या पहले उसको जगा देता उसके बेटे ने लिखा कि मैं चकित था कि यह मामला क्या है लेकिन कुल मामला इतना था आदमी सांस खोजता अगर दूसरे को भी नींद नहीं आई तो हम संगी साथी हो गए दो तो हैं कम है कम से कम सांस हम जीवन में जिस वृत्ति से सर्वाधिक ग्रसित है वो है संगी खोजने की शांति खोजने की अकेला होना बड़ा कठिन मालूम होता है क्यों कई कारणों से एक जब कोई संगी सासी होता है तो हम दुख का सारा दायित्व उस पर दे सकते हैं जब कोई संगी सासी नहीं तो सारा दुख अपने ही हाथों पैदा किया हो जाता है इसे झेलना बहुत कठिन है जब कोई संगी सा होता है तो उसमें हम अपने को भूल सकते हैं वो नशे का काम करता है जब कोई संगी साथी नहीं होता तो भूलने की कोई जगह नहीं रह जाती जब कोई संगी सा होता है तो हम अपनी झूठी तस्वीरें खड़ी कर सकते हैं तो क्योंकि हम अभिनय कर सकते हैं उसके सामने हम धोखा दे सकते हैं उसको और उसको धोखा दे अपने को धोखा दे सकते हैं लेकिन जब कोई संगी नहीं, कोई दर्पण नहीं तो धोखा किसको देना आदमी की नग्नता उसकी पशुता उसके भीतर जो भी है बुरा भला सब सामने आ जाता है उससे बचने का कोई उपाय नहीं उससे दुख होता नरक अनुभव होता है अकेला आदमी नरक में अनुभव कर अपने को अनुभव करेगा महावीर कहते हैं असंगता भिक्षु का लक्षण संग की संसारी का लक्षण अकेले होने में आनंद और जितनी देर अकेला होना मिल जाए उतनी प्रसन्नता और जितनी देर संग साथ हो अनिवार्य हो तो ही अन्यथा उसको विदा करना है उतनी ही देर के लिए जितना बिल्कुल जरूरी हो संग साथ ठीक अधिक समय असंग बीते और धीरे धीरे भीतर असंगता ऐसी बढ़ जाए कि जब कोई मौजूद भी हो तो भी सन्यासी अपने को अकेला ही अनुभव करे वो दूसरे को अपने भीतर न ले वो भीड़ में भी खड़ा रहे तो भी भीड़ उसमें प्रवेश ना कर पाए वो भीड़ के बाहर बना रहे इतने असंग होने की जो साधना है वही व्यक्ति को आत्मवान बनाएगी जितना असंग हो सकेगा आदमी उतना आत्मवान हो सकेगा और जितना भीड़ में खो जाता है उतना आत्महीन हो जाता है आप सब भीड़ में खोने को उत्सुक रहते हैं आत्महीन होने में सारी जिम्मेवारी हट है ध्यान रहे दुनिया में जो बड़े पाप होते हैं वो निजी अकेले में नहीं किए जाते उनके लिए भीड़ चाहिए एक हिंदुओं की भीड़ मस्जिद को जला रही या मुसलमानों की भीड़ मंदिर को जला रही इस भीड़ में जितने मुसलमान हैं अगर इनको एक एक से अलग अलग पूछा जाए कि क्या तुम अकेले मंदिर को जलाने की जिम्मेवारी लेते हो मुसलमान इंकार करेगा अगर हिंदू से पूछा जाए कि क्या तुम अकेले इस मस्जिद को आग लगाने का विचार करोगे वो कहेगा कि नहीं लेकिन भीड़ में आसान हो जाता है क्योंकि भीड़ में मैं जिम्मेवार नहीं जब भीड़ हत्या कर रही हो तो आप भी दो हाथ लगा देते इस दो हाथ लगाने में आपकी निजी जिम्मेवारी नहीं और ध्यान रहे भीड़ आपको निम्नतम जगह पे ले आदम पानी का स्वभाव है लेबल पर आ जाना अगर आप पानी को डाल दें तो फोरम लेवल बना लेगा पानी निकालने नदी से नदी फिर लेवल पर हो जाएगी आपका चित्र भी एक लेवलिंग करता रहता है पूरे वक्त जब आप हजार आदमियों की भीड़ में खड़े होते हैं तो हजार आदमियों के चित्र की जो निम्नतम सतह है वही आपकी सतह हो जाती है तत्ण आप छोटे आदमी हो जाए भीड़ में पाप बड़ा आसान है करना अकेले में पाप करना बहुत कठिन है क्योंकि अकेले में आप को कोई दूसरे से जिम्मे छोड़ने का मौका नहीं होता तो महावीर कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति भीड़ से मुक्त न होने लगे तब तक आत्मवान नहीं होगा जैसे जैसे व्यक्ति अकेला होने लगता है वैसे वैसे बुराई गिरने लगती है और जिस दिन व्यक्ति बिल्कुल अकेले होने में समर्थ हो जाता है तो महावीर कहते हैं वो असंख स्थिति कैबल्य जन्म बन जाती जो मुनि अलोलुप है जो रसों में अग्रद है जो अज्ञात कुल की दीक्षा करता जो जीवन की चिंता नहीं करता जो रिद्धि सत्कार और पूजा प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देता है जो स्थित आत्मा तथा निष्प्रही है वही दीक्ष जो जीवन की चिंता नहीं करता जो जीता है लेकिन चिंता निर्मित नहीं करता हम जीते कम चिंता ज्यादा करती अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा अगर ऐसा न हुआ होता तो कितना अच्छा होता। हम इस तरह की चिंताएं अतीत के प्रति भी निर्मित करते हैं भविष्य के प्रति भी चिंताएं इतना हमें पकड़ लेती हैं कि जीने की जगह ही नहीं बचती स्पेस भी नहीं बचती जिसमें हम चल सकें और जी सकें। आप अपने मन को सोचे कल आपने किसी से कुछ कहा आप सोचते हैं न कहा होता कोई अर्थ है जो कहा वो कहा उसको न कहने का कोई उपाय नहीं लेकिन सोच रहे हैं अगर न कहा होता और चिंतित हो रहे कल क्या कहना है उसके लिए चिंतित हो रहे और ध्यान रहे जो भी आप तय करके जाएंगे वो आप कल कहने वाले नहीं क्योंकि जिंदगी रोज बदल जाती है और आप जो भी तय करते हैं वो सब बात और पुराना हो जाता है जिंदगी तो नया प्रतिपल परिवर्तनशील धारा है उसमें नया प्रतिसंवेदन चाहती है नहीं तो आप तय करके जाते हैं बंधे हुए उत्तर हो जाते हैं बंधे हुए उत्तर दिक्कत दे देते दे मैंने सुना है कि मुला नसरुद्दीन के गांव में सम्राट आ रहा है। और गांव का वो प्रतिष्ठित आदमी था तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम्हें उसका स्वागत करना लेकिन नसरुद्दीन जरा ख्याल रखना कुछ ऐसी वैसी बात मत कर देना सम्राट के नाराज ना हो जाए अनसरुद्दीन ने कहा फिर बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बता ही दो कि मैं क्या कहूं जिसमें की गलती का कोई सवाल ही नहीं तो दरबारियों ने पूरा इंतजाम कर लिया सम्राट को कहा कि आप दो ही सवाल पूछना इंसान और ये दो ही जवाब देगा ज्यादा झंझट खड़ी नहीं करने तो आप इससे पूछना तुम्हारी उम्र क्या तो ये अपनी उम्र बता देगा इसकी उम्र सत्तर साल अब फिर आप उससे पूछना कि तुम धर्म में कब से रुचि ले रहे हो कब से तुम मौलवी मुल्ला हो गए तो ये बीस साल से धर्म में रुचि ले रहा है तो यह कहेगा बीस साल बस ऐसा औपचारिक बातें आप की कर लेना नसरुद्दीन को भी समझा दिया लेकिन सब गड़बड़ हो गई वक्त क्योंकि नसरुद्दीन ने बिल्कुल तय कर लिया कि पहले का उत्तर सत्तर साल और दूसरे का उत्तर बीस साल सम्राट गलती कर गया उसने दूसरा सवाल पहले पूछ लिया तो उसने पूछा कि नसरुद्दीन तुम धर्म में कितने दिन से रुचि ले रहे हो कब से तुम मुल्ला हुआ नसरुद्दीन ने कहा सत्तर साल उसने कहा और तुम्हारा जन्म कब हुआ तुम्हारी उम्र कितनी नसरुद्दीन ने कहा बीस साल सम्राट ने कहा नसरुद्दीन तुम पागल तो नहीं हो सुन ने कहा कि मैं तो ठीक ही जवाब दे रहा हूं पागल वो है जो गलत सवाल पूछ रहा है जिंदगी रोज बदल रही है आपकी आज की चिंता कल काम नहीं आएगी और अगर आप बहुत मजबूत होकर बैठ गए तो आप कल पाएंगे कि उत्तर ही सब गलत हुए जा रहे हैं क्योंकि सवाल ही मैं महावीर कहते हैं विक्षु वो है जो चिंता नहीं करता जो बीत गया उसे जान लेता है कि बीत गया जो नहीं आया जानता है अभी नहीं आया जो सामने है उसमें जीता है रहे जो सामने है उसमें जी लेता है उससे तो भूले नहीं होगी भूले होते ही इसलिए कि हम यहाँ तो मौजूद नहीं होते जहाँ जीना या तो पीछे होते हैं या आगे होते हैं, हम यहाँ बेहोश होते हैं। जो न पीछे है ना आगे है जो निश्चिंत वो यहाँ अपनी पूरी चेतना के साथ मौजूद है उससे भूले नहीं होती चिंताओं से भूले नहीं मिटती चिंताओं के कारण भूले होती इसलिए अक्सर यह होता है कि विद्यार्थी परीक्षा के भवन में जाता है और सब गड़बड़ हो जाता बाहर तक उसे सब मालूम था कि क्या क्या है परीक्षा के भवन में बैठते ही सब अस्त व्यस्त हो गया परीक्षा के हाल से निकलते ही फिर सब ठीक हो जाता है बड़े आश्चर्य की बात है परीक्षा का हाल बड़ा चमत्कारी और बाहर आते उसको ठीक ठीक उत्तर आने लगते और पहले भी आ रहे थे और एक तीन घंटे के लिए सफ क्या कारण तीन घंटे वो इतना चिंतित हो गया इतना चिंतित हो गया कि उस चिंता के कारण जो भी सामने है उससे संबंध नहीं जुड़ पाता तीन घंटे के पहले इतनी चिंता नहीं थी तीन घंटे के बाद फिर चिंता नहीं रह जाएगी चिंता हमारे जीवन को विपृत कर रही और हम सीधे संबंधित नहीं हो पाते समस्याएं हल नहीं होती उलझती चली जाती है महावीर कहते हैं भिक्षु वही है जो चिंता नहीं करता जो जीवन की चिंता नहीं करता जीवन जैसा आता है उसके साथ जो भी सहज स्फूर्त घटना घटती है घटने देता है ना तो पीछे के लिए पश्चाताप करता और ना आगे के लिए योजना करता जिसने अतीत भी छोड़ दिया और जिसने भविष्य भी त्याग दिया जो शुद्ध वर्तमान में खड़ा है वही भिक्षु जो विद्धि सत्कार पूजा प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देता है पकड़ता है क्योंकि जैसे ही व्यक्ति साधना के जगत में प्रवेश करता है अनेक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती उन घटनाओं में अगर थोड़ा सा भी रिद्धि चमत्कार सिद्धि का आग्रह बना रहे तो जीवन मदारी का जीवन हो जाता मोक्ष की तरफ जाने की बजाय आदमी मदारी की तरफ जाना शुरू हो जाता बहुत घटनाएं घटती क्योंकि जीवन में बड़ी प्रतिष्ठित है बड़े रहस्य में लोग छिपे बड़ी शक्तियां हैं जो आपके पास है जैसे ही आप भीतर प्रवेश करेंगे वे शक्तियां सक्रिय होना शुरू होंगी रामकृष्ण के आश्रम में एक सीधा साधा आदमी था कालू उसका नाम था वो बड़ा सरल था वो इतना सरल था वो इतना ग्राहक था जिसका हिसाब नहीं उसका मस्तिष्क सीधा खुला था विवेकानंद साधना शुरू किए एक दिन विवेकानंद को ध्यान लगा पहली दफा ध्यान लगते ही विवेकानंद को ऐसा लगा की मुझमे इतनी शक्ति है कि मैं जो भी चाहूँ किसी का भी विचार प्रभावित कर सकता हूँ वो कालू बिचारा निरी सीधा आदमी उसका याद आया विवेकानंद को कि कालू को चाहो तो कुछ भी करवाया जा सकता है। और किसी में तो अच्छी भी होगी क्यूँकी लोग छाला बाधा डालेंगे कालू सीधा कालू अपनी पूजा कर रहे थे वो अपने कमरे में सभी तरह के देवी देवता रखे थे सैपड़ों अब सभी की पूजा करते तो उनको कोई छह आठ घंटे सभी को फूल रखने में घंटे हिलाने में लग जाता। वो पूजा कर रहे थे घंटी की आवाज आ रही थी विवेकानंद ने कहा कालू बांध एक पोटली सब देवी देवताओं की ओर थे गंगा में कालू ने बांधी पोटली चले वो गंगा की तरफ वहां से राम कृष्ण कर स्नान करके आ रहे उनका रुख कहा जा रहा ऐसा भाव आ गया तेरा भाव नहीं तू वापिस चल के विवेकानंद का दरवाजा खटखटाया और कहा कि बस ये तो क्या कर रहा है अगर ऐसा ही तुझे करना है तो तेरे ध्यान की चाबी में अपने हाथ में दे लू क्योंकि जैसे ही व्यक्ति के जीवन में भीतर की ऊर्जाएं जगनी शुरू होतीं बड़ा भरोसा आना शुरू होता है और उस भरोसे में आदमी कर सकता है वो सब जो हम अब इस मुल्क में कई चमत्कारी बहुत से तरह के काम करते दिखाई कई लोग महावीर उनमें से किसी को भी संन्यासी नहीं कहेंगे सच तो ये है कि वो सन्यास का दुरुपयोग कर रहे हैं कोई ताबीज निकाल रहा है किसके हाथ से भस्म गिर रही है कोई घड़ियां बांट रहा है मिठाइयां आ रही हाथों में प्रगट वो सब हो सकता है सबके मोने में जरा भी अड़चन नहीं है बड़े मूल्य पर होता है लेकिन संन्यास खो जाता है मदारी हाथ में रह तो महावीर कहते हैं भिक्षु वही है जो विद्धि सिद्धि से बचे जो सत्कार पूजा प्रतिष्ठा का मोह छोड़ दे क्योंकि तब बड़ा सत्कार मिल सकता है क्षुद्र बातों से हमारे आसपास जो भीड़ खड़ी वो क्षुद्र बातों की तो आकांक्षा करती है अब ये क्या बड़ी आकांक्षा है किसी के हाथ से राख गिरने लगे बस आप चमत्कृत हो गए साधु के पास आप गए उसने हाथ बंद किया खुला हाथ था खाली आपने देखा बंद किया और एक ताबीज आपको भेंट कर दिया बस मोक्ष आपको भी मिल गया साधु को भी मोक्ष मिल गया न तो कोई ज्ञान से प्रभावित होता न कोई जीवन से प्रभावित होता लोग क्षुद्र चमत्कारों से प्रभावित होकर, लोग क्षुद्र हैं उनकी क्षुद्र वासनाएं उन क्षुद्र वासनाओं से इनका ताल मिल बैठता है असल में जब एक आदमी के हाथ से आप ताबीज को प्रकट होते देखते हैं तो आपको लगता है जो ताबीज प्रकट कर सकता है शून्य से वो मेरी शून्य में भटकती सारी वासनाओं को भी चाहे तो पूरा कर सकता है लड़का नहीं है मुझे एक लड़का पैदा हो सकता है जब ताबीज निकल सकता है शून्य से तो लड़का क्यों नहीं निकल सकता और अभी मुझे असफलता लगती है सफलता क्यों नहीं आ सकती जब शून्य से ताबीज निकल सकता है आपकी भटकती हुई वासनाएं हैं जो शून्य में है जिनको कोई पूरा करने का उपाय नहीं दिखता जब भी आप किसी आदमी के पास शून्य से कुछ प्रकट होते देखते तब आपको भरोसा पड़ता है तब आप चरणों पर गिर जाता है कोई भी व्यक्ति धर्म को नमस्कार करने की तैयारी नहीं दिखता इसलिए महावीर के भिक्षुओं को कभी भी आज्ञा नहीं रही है कि वो किसी तरह का भी चमत्कार करें बुद्ध के भिक्षुओं को भी आज्ञा नहीं रही कि वो किसी तरह का चमत्कार करे हो तो सकता है शायद बुद्ध और महावीर के भिक्षुओं का प्रभाव इस देश पर इसीलिए ज्यादा नहीं पड़ सका क्योंकि मदारी होने की उन्हें आज्ञा नहीं है निषेध और निषेध कीमती है काश हिंदू संन्यासियों को भी इसी तरह का निषेध साफ साफ हो और हिंदू मन में भी यह बात साफ बैठ जाए कि चमत्कार दिखाता ही वो आदमी है जो किसी तरह पूजा पाना चाहता है प्रतिष्ठा पाना चाहता है जो आपकी क्षुद्र वासना का शोषण कर रहा है तो जिन्हें हम अभी महात्मा कहते हैं उन्हें हम महात्मा न कह पाए और जिन्हें अभी हम पहचान भी नहीं पाते और जो आत्मा है उनकी पहचान उनकी प्रति विज्ञा होनी शुरू हो जाए जो स्थित आत्मा है जो हर स्थिति में फिर है, और जिसे हिलाने का कोई उपाय नहीं जो निष्प्रही है जिसकी कोई स्पर्धा नहीं कोई स्पर्हा नहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं कोई जो न किसी से जीतना चाहता न किसी से हारना चाहता जो न कहीं पहुंचना चाहता न जिसका कोई लक्ष्य है इस संसार की भाषा में जो किसी का प्रतियोगी नहीं है वही भिक्षु है वस्तुता प्रतियोगिता अहंकार का ज्वर है और जब तक अहंकार है तब तक प्रतियोगिता रहेगी जिनको हम साधु महात्मा कहते हैं वो भी बड़े प्रतियोगी हैं। एक दूसरे से प्रतियोगिता चलती रहती किसकी प्रतिष्ठा बढ़ती किसकी घटती कौन ज्यादा सम्मान को प्राप्त होता कौन कम सम्मान को प्राप्त होता उस तो की चेष्टा चलती रहती महावीर कहते हैं भिक्षु वही है जिसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं जो ना कुछ होने को नाचिए और जो ना कुछ ही मर जाए तो उस जरा सीधी चिंता पैदा ना होगी और जो सब कुछ भी हो जाए तो भी उसमें कोई गर्व निर्मित न होगा जो सिंहासन पर हो तो ऐसे ही होगा जैसे सूली पर हो सूली और सिंहासन पर जो संभाव से हो सके ऐसा निष्प्र ही प्रतिस्पर्धा रहित संभावी व्यक्ति संन्या वही व्यक्ति